नमो गोभ्य श्रीमती सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्यंछाकतु्य सिंधु्य पतिता नाम पावने पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री सीता श्रीरामंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतु बपुए दिन के पद वंदन किएनाश् वंदों गुरुपद संयकृपा रूप हरि महामोह महामोहतम रवि सुवन रविकरण बंद तुलसी के चरण जिनकी नो जगताज कल सुद्रभूतलो प्रवचो सत्य वर्नाथसा रता छंदसा वाणी श्री मंगलाकारो वंदेवाणी विनायक्रीसी विहारिण वंदे शुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर <स्थाँगा> sriram jayara yeah. uni na hari na sati u तुम में संभूषण नारी तल जल पर जल पै सर सिकाय कैला तब अधिक, अधिक सोच मन मान मरम को जान कछु युग सम दिवस सुरा नितन सोच सचिव सुबेदी उपाय होई मरण जही विनय श्रम दुसह विपत्ति यही विधि दुखित कुमारी अकनारुण रुझे संबत रहता लगे बढ़ निवते सादर शकल सुर पावत पावन सर्व, सर्व समर्थ श्री राम नाम महाराज की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री जड़खोर गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की है जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की है सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की है सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की है सदगुरुदेव श्री रामायण जी महाराज की है श्री यमुना मंदिर के पुजारी परम पूज्य श्री राम रतनदास जी महाराज की है उनके स्मृति महोत्सव की है सब संतन की है सब विप्रन की है सब भक्तन की है वैदिक सनातन धर्म की जय जय जय राधे, जय जय श्री सीता हरा हरा हरिशरण भक्तवांछाकू भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महिती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुजरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित अति प्राचीन श्री मलुक के इस दिव्य भव्य सदेव सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी सत्संग भवन के इस पवित्र स्थान में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में, में। संतों की महत्पुरुषो की उपस्थिति में हम आप सब सबको चातुर्मास महोत्सव के क्रम में श्रीमद् राम चरित मानस के माध्यम से दैनिक सत्संग प्राप्त हो रहा है कल यहाँ तक हो चुका है नाम वंदना का प्रकरण चला है वरी गीभ सुसेब कनी सुगत्यु दिन रघुना नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगा निर्गुण ब्रह्म से राम नाम कैसे श्रेष्ठ है इसका निरूपण हो चुका है अब इस समय निरूपण चल रहा है कि सगुण ब्रह्म से भी नाम ब्रह्म कैसे श्रेष्ठ है इसी का निरूपण चल रहा है इसी क्रम में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम सुकंत विभीषण दो राखे गरीब लोक में दे बराम राम भालू कपिप राम भगवान श्री राम ने अपनी अवतार लीला में दो को शरण में लिया दोनों ही प्रताड़ित थे सताए हुए थे दोनों ही निष्कासित थे एक तो श्री सुग्रीव और दूसरे श्री विभीषण जी सुग्रीव जी भी अपने भाई बाली के द्वारा अत्यंत प्रताड़ित किए गए थे और विभीषण जी को तो रावण ने लात मारकर भगाया ही अस्कह की चरण प्रहारा अनुज अनुजहे पद बारम्बारा विभीषण को तो लात मार के निकाला ही था वहां से बाली के भय से सुग्रीव जी को भी त्राण देने वाला अभय कर देने वाला इस पूरे त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं था आप लोग कहेंगे त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं था बात आप कैसे कह सकते उसका हेतु है त्रिभुवन जयी त्रिलोक विजयी परम प्रचंड वीर रावण को बाली ने बिना ही प्रयास के अपनी कांख में दबा लिया था और केवल दवा ही नहीं लिया हजारों योजन की आकाश में यात्रा की और पहले पूर्व फिर समुद्र, दक्षन, दक्षन समुद्र फिर पश्चिम समुद्र पर, दक्षिण समुद्र पर, पश्चिम समुद्र त्रिकाल संध्या तीनों जगह करने के बाद और इसके बाद जब लौट कर किसकिंधा आया आओ आगे जाओ ठीक बैठे कर जब किसकिधा आया तो धीरे से अपनी बाई कांख को ढीला किया और रावण जंतु विशेष के समान बाली की कांख से नीचे गिर पड़ा तो उसे देखकर ऐसा अभिनय किया बाली ने मानो उसे पता ही न हो कि रावण मेरी कांख में था वाल्मीकि रामायण में लिखा है कुतस्वमित चावी जब से नीचे रावण गिरा तो बाली ने कहा अरे तू कहां से आया जैसे कोई चैटा कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए अरे ये कहां से आ गया ऐक करके व्यक्ति बोलता है कीड़े मकोड़े की तरह रावण को नीचे पटक कर और वहां बलवान बाली ने कहा कि अरे तू कहां से आया रावण तो एकदम भीगी बिल्ली के समान एकदम ऐसे हो गया बोले मैं तो मदमत्त था कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ पर मुझ त्रिलोक विजयी को मुझ पर्वताकार महाभट्ट महावीर को बिना प्रयास के अपनी सांस में दबाकर हजारों योजन उड़ने वाला मेरी माया और मेरे बल को व्यर्थ कर देने वाला आपके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं हो सकता आप ब्राह्मणों के बड़े भक्त है और मैं महर्षि पुलस्त्य का पौत्र हूं ब्राह्मण हूं और आप ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं आपका आपका हाथ मांग रहा हूं आपकी मित्रता का हाथ मांग रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप मुझे अभयदान दें और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार पुराण में स्पष्ट लिखा है कि राम ने राम जी ने बाली को क्यों मारा बाली को क्यों मारा ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय ब्रह्मपुराण में और मध्यम खंड में अध्याय सात में लिखा है नये हवने दाने जवे नापि जवेना पाक्रमे तोल्योस्ृषु लोकेशु बालिनो हेम्मा अहो महाप्रभावस्तु महेन्द्र तनयोगली सहसा यज्वा परम दुर्जय इसमें लिखा है कि तीर्थ गुरु गुरुपुस्कर में बाली ने हजारों वर्ष तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगा था कि यज्ञ में हवन में दान में वेद में पराक्रम में तीनों लोकों में मेरी बराबरी का कोई दूसरा नहीं होना चाहिए और ब्रह्मा जी ने कहा था एक मसल इसने एक हजार यज्ञ किए थे बाली ने विधिपूर्वक बड़ा कर्मकांडी था बड़ा दाता था यज्वा परम दुर्जय परम दुर्जय था और जब रावण ने बाली से मैत्री कर ली तो उसने वचन ले लिया था कि हे बानव अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ इसलिए मैं आपसे वचन मांगता हूँ आप प्रतिज्ञा कीजिए वचन दीजिए कि हमारा आपका कभी युद्ध न हो बाली ने कहा एवमस्तु ऐसा ही हो फिर उसने दूसरा वचन मांगा कि कथंचित किसी प्रबल शत्रु के साथ युद्ध करने में मैं अत्यधिक क्षीण दुर्बल हो जाऊं संकटग्रस्त हो जाऊं तो आपको मित्रता का धर्म निभाते हुए अपनी वानरी सेना के साथ से हमारी युद्ध में सहायता करनी होगी बाली ने कहा ए इसलिए राम जी ने सोचा भैया है रावण जितना खतरनाक नहीं है उस रावण से ज्यादा खतरनाक बाली बाली जो है ना वो रावण का सुरक्षा कवच बना हुआ है इसलिए बाली का वध एक प्रकार से रामजी के द्वारा रावण के कवच का भेदन है ये स्पष्ट लिखा है अब एक विशेष बात यहां लिखी है इतने लंबे समय तक रावण अत्याचार करता रहा और मारा नहीं गया। बाद में रामजी ने अवतार लेकर रावण का वध किया और जब मार नहीं था तो इतने समय के बाद राम जी अवतार क्यों लिए पहले ही अवतार ले लिए होते काम खत्म कर देते तब इसमें एक समाधान लिखा है त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस तपस क्षयात जब तक उसकी तपस्या जो उसने की थी उस तपस्या से अर्जित पुण्य का क्षय जब तक नहीं हो गया तब तक राम जी ने अवतार नहीं लिया इसका मतलब है दुष्ट के भी अंत का समय होता है दिखाई नहीं पड़ता पर किसी जन्म की उसकी भी तपस्या होती है कोई पुण्य होता है जब तक वह पुण्य उसके पास रहता तब तक प्रतीक्षा की जाती है काल की अवसर की प्रतीक्षा की जाती है और उसके बाद तो फिर विनाश होता ही है तो कहने का आशय हमारा यह है कि सुग्रीव को तीनों लोकों में शरण देने वाला कोई नहीं था उसका कारण यह है चित्रलोक विजयी रावण को अपनी कांख में दबा लेने वाले महाबलशाली बाली के पराक्रम को उसके प्रभाव को सभी जानते थे। कोई देवता यक्ष गंधर्व किंद्र ऋषि मुनि कोई उसको शरण नहीं दे सकता शापित मन में ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव इसीलिए निवास करते थे कि यहां सापवत आवतना शाप के कारण यहां वो आता नहीं है क्योंकि महर्षि मतंग ने साप दिया है कि यदि तू यहां आ जाएगा तो तेरे मस्तक के सौ टुकड़े हो जाएंगे इस साप के भय से नहीं आता और ये पता जब तक सुग्रीव जी को नहीं चला तब तक, तक सुग्रीव जी लगातार भागते रहे और सुग्रीव जी कितने भागे हैं इसका परिचय आपको ठीक से समझना हो तो श्रीमद बाल्मीकि रामायण में जब सुग्रीव जी ने बानरों को सीतान्वेषण के लिए भेजा है उस समय जो उनका वर्णन है भूगोल का वर्णन पूर्व दिशा का अंत कहाँ है पश्चिम दिशा का अंत कहाँ है दक्षिण का अंत कहाँ है उत्तर का अंत कहाँ है कैसे कैसे विचित्र द्वीप मिलेंगे कैसे कैसे विचित्र लोग मिलेंगे कहा क्या खतरा ये सब उन्होंने बता दिया। दक्षिण समुद्र को लाघने में छाया ग्रहणी का खतरा है ये वाल्मीकि रामायण में पहले ही सुग्रीव जी ने बता दिया कि सिंगिका की माता रहती छाया पकड़ लेती खा जाती है राम जी आश्चर्यित थे सुग्रीव तुमने तो पूरे धरती का खाका ऐसे खींच लिया जैसे एक एक पग से नापा हो पूरी धरती को बोले हां महाराज नापाई है ऐसा ही समझ लीजिए क्यों बाली के भय के कारण सारी धरती के चक्कर हमने लगाए कि कोई तो मुझे शरण देने वाला मिल जाए त्राहीमान त्राहीमान कहते हुए दौड़ा लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुसाया रामजी ने शरण में लिया सुग्रीव राम जी के अवतार काल की ये बहुत बड़ी लीला है सुग्रीव शरणागति और सुग्रीव शरणागति के बाद श्री विभीषण शरणागति कहा रावण उसके मन में था कि मैंने घरी सभा में विभीषण मेरा भाई है और सचिव भी है तो भरी सभा में मैंने इसको अपमानित किया है पाद प्रहार किया है और यहां से निकल जाने को कहा है तो ये मेरे प्रभाव को और मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है यह जानता है कि लंका से रावण के निष्कासित कर देने के बाद इस पूरे त्रिभुवन में मुझे कोई आश्रय देने वाला नहीं है क्योंकि जो सुग्रीव को अभीषण को आश्रय देगा वो तो रावण का प्रबल शत्रु हो जाएगा और रावण से लोहा लेने की शक्ति किसी की नहीं तो रावण का मन यह था कि मैं इसको सबके सामने अपमानित किया लात मारी और अंत में रो रो करके मेरे चरण पकड़ेगा और कहेगा कि भाई साहब एक बार क्षमा कर दीजिए और अब मैं कभी भी शत्रु का पक्ष नहीं लूंगा आप जो कहेंगे सो ही कहूंगा एक बार मुझे मौका दीजिए तो ऐसा करने पर फिर लंका के किसी राक्षस में यह साहस नहीं होगा कि जो मुझे सलाह दे सके कि रावण का मनोभाव था लेकिन उसका मनोभाव व्यर्थ सिद्ध हो गया रावण ने पाद प्रहार करके जब भीषण को निकाला क्षमा नहीं मांगी यह नहीं कहा कि अब मैं ऐसा नहीं कहेंगे नहीं तुम पीतु सरित भले ही मोही मारा बड़ा भाई पिता के समान होता है आपने मारा तो हमें उससे कोई अपमान करना तुम पितु सरित भले ही मोही मारा राम भजे नाथ सुन और ऐसा कहकर कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो मेरभूमीर शरण अव जाऊ दे जनिको मुझे कोई दोष मत देना मैं राम जी की शरण और अपने चार सचिवों के सहित सहसा आकाश में चला गया भीषण उत्पपात उत्पात मन उड़ गया और सीधे राम जी की ओर चला श्री मलुकदास जी का बड़ा सुंदर पद है सामने ही लिखा है अब तेरी शरण आयो अब सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आऊं त्यक्वा दारां से स्त्रियों को पुत्रों को सारे संसार को कुटुंब को सबको त्याग कर आपकी शरण में आया हूं राघवम श्री रामम शरणंगता यह कहना चाहिए त्यक्वा दारांश पुत्रां श्री रामम शरणंगता श्री राम जी की शरण में ये कहना चाहिए था लेकिन श्री रामम शरणम गता कहे कि क्या करें राघवम शरण गता राघव की शरण में है मानो भीषण बड़े चतुर हैं राम जी को याद दिला रहे हैं कि यद्यपि मैं आपके द्वारा शरण में ग्रहण किए जाने योग्य नहीं हूं लेकिन आप जिस वंश में अवतरित हुए हैं उस वंश की याद कीजिए रघुवंश में कोई ऐसा आज तक पैदा हुआ ही नहीं जिसने शरणागत का त्याग किया हो फिर आप केवल रघुवंश नहीं हैं आप राघव हैं राघव शब्द का क्या है रघुसु वराह रघुकुल में आप सबसे श्रेष्ठ हैं तो जब रघुकुल में कोई ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसने शरणागत का त्याग किया हो तो जो रघुवंश विभूषण है जो रघुकुल भूषण हैं, भला वे राघव हमारा त्याग कैसे करेंगे तो राम जी ने शरण में लिया तो श्री रामावतार की लीला की ये दो विलक्षण घटनाएं हैं एक तो सुग्रीव की शरणागति और दूसरी भीषण की शरणागति और एक विशेषता है दोनों शरणागतियों में श्री हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका है सुग्रीव शरणागति में भी हनुमान जी की भूमिका है पावक सा त्रोच्चारण हनुमान जी ने किया दीक्षा संस्कार स्वर्णागति संस्कार हनुमान जी ने कराया इधर सुब्रीम जी को समझाया और उधर राम जी से प्रार्थना की नाथ सैल पर सो कपिली हे रघुपति कपिपति रह रहा है यहां कहाल पर इस पर्वत पर रह रहा है रह रहा है तो रहने दो हमें उससे क्या प्रयोजन अरे बोले महाराज वो वह काम का है आपका ही तो है वो सो सुीब आपका दास है हनुमान जी सत्य बोले कि झूठ सही बता प्रकट रूप में देखने में तो लगता है कि हनुमान जी ठीक नहीं बोले क्यों जो राम जी को देखकर कहता है पठवा होए बाली मन मैला बाली का मन मैला है इसलिए इन दो वीरों को मुझे मारने के लिए भेजा है क्योंकि स्वयं तो स्थापित वन में प्रवेश कर नहीं सकता इनके द्वारा मुझे मरवाएगा और हनुमान जी से स्पष्ट कहा कि तुम जा तो रहे हो पर इस दिशा में खड़े होना के मैं यहीं से बैठकर तुम्हारी भाव भंगिमा को देखता रहूं कि तुम्हारी मुख की आकृति प्रकृति कैसी बन रही है यदि थोड़ा भी तुमको दिखाई पड़े गड़बड़ तो उसी समय इशारा कर देना मैं तुरंत भागो तुरंत तजूं यह शैला मैं भाग जाऊंगा यहाँ से और राम जी को देख के बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं भयभीत है और उस सुग्रीव के लिए हनुमान जी ने परिचय दिया कि प्रभो सुग्रीव तो आपका दास है तो क्या हनुमान जी झूठ बोले झूठ नहीं बोले हनुमान जी ज्ञानी ना मग्र गणनियम है तत्वज्ञानियों में शिरोमणी हैं वे जानते हैं कि सुग्रीव जीव है और जीव मात्र के स्वामी श्री रघुनाथ जी हैं और जीव मात्र श्री राम जी का दास है जीव का स्वरूप क्या है जीव श्री राम दास है जीव श्री कृष्ण दास है जीव श्री नारायण दास है जीव जन्मजात भगवान का दास ही है चेतन जीव दास है और अचेतन प्रकृति दाती है ये प्रकृति दाती है और जीव दास है भगवान स्वामी भले ही सुग्रीव नहीं जानता है कि मैं दास हूं राम जी मेरे स्वामी हैं, लेकिन गुरु जी तो जानते ना गुरु तत्व हैं श्री हनुमान जी वो जानते हैं। शरणागति कराई अब गुरु जी का काम है कि चेला प्रमादी हो जाए तो उसकी उसकी प्रमाद से उसकी रक्षा करे उसको चेतावनी देता रहे उसको सावधान करता रहे गुरु जी का धर्म हनुमान जी बिल्कुल धर्म निभाते हैं और विलक्षण बात भैया जी ये है कि हनुमान जी तो गुरु धर्म निभा रहे हैं पर सुग्रीव का एक बार भी हनुमान जी के प्रति गुरु भाव नहीं है वो तो बड़ी ठसक में है सुग्रीव को है कि मेरे पिता सूर्य नारायण उनका चेला है ये हनुमान जी सूर्य से पढ़े ना हनुमान जी और गुरु दक्षिणा में मेरे पिताजी ने मांगा है कि मेरा पुत्र जो सुग्रीव है उसकी सेवा करना ये तो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ सेवक है और गुरुवत गुरुपुत्र शास्त्र में लिखा है गुरुपुत्रों के साथ भी गुरुवत व्यवहार करना चाहिए तो हनुमान जी को तो चेला ही मानता है एक तरह से लेकिन धन्य है हनुमान जी की करुणा भले ही वह गुरुपद का आदर श्री हनुमान जी को न देता हो लेकिन श्री हनुमान जी गुरु का पूरा कार्य कर रहे हैं इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु जी की जैसी कृपा करुणा करने वाला इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं इसलिए हनुमान जी से कहा जय जय जय मै प्रभाव को देखकर भी और उनके करुणामय स्वभाव का अनुभव करके भी बार बार राम जी की भगवत्ता के प्रति संदेह कैसे कर लेते हैं उनके मन में ये आई क्यों जाता है कि अरे पता नहीं ये बाली से हमारी रक्षा कर पाएंगे कि नहीं उनकी शरणागति में रक्षिष्य विश्वासा क्यों नहीं है राम जी हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास उनको क्यों नहीं सात के मन में जो विचार भगवत प्रेरणा से उठता है वो यही है कि के, केवल एक त्रुटि है सुग्रीब में वो त्रुटि ये है कि वे हनुमान जी का गुरुवत आदर नहीं करते गुरुवत आदर यदि करते तो भगवान की भगवत्ता के प्रति संदेह नहीं होता भगवान की शरणागति में साधक की कचाई तभी रहती है जब उसकी गुरु गुरुनिष्ठा क्षीण होती है दुर्बल होती है कमजोर होती है गुरु निष्ठा प्रबल होगी तो कहीं भी भगवान के प्रभाव स्वभाव करुणा में स्वप्न में भी कोई संदेह उत्पन्न हो ही नहीं सकता है इसलिए भैया गुरु तत्व का भगवत तत्व से भी अधिक आदर करो मोटे अधिक गुरु ही जिए जाने सुग्रीव जी की शरणागति के आचार्य भी हनुमान जी हैं और विभीषण की शरणागति के आचार्य भी हनुमान जी हैं विभीषण कहते हैं कि हमको कभी राम जी अपनाएंगे क्या करी ही कृपा भानुकुल ना था क्या भानुकूलनाथ हमारे ऊपर कृपा करें? हनुमान जी ने कहा आप क्या बोल रहे हो मेरे जैसे न रंग अच्छा न रूप अच्छा न आकृति अच्छी न कुल अच्छा न खानदान अच्छा मेरे जैसे बंदर पर कृपा कर भी आप तो बहुत पवित्र कुलश्य के ब्राह्मण हैं बड़े धर्मनिष्ठ है, और बड़े उच्चकोटि के साधक हैं आप पर कृपा राम ये क्यों नहीं करेंगे और विभीषण की शरणागति भी श्री हनुमान जी की कृपा से संपन्न हुई अब ये दो कार्य रामावतार में श्री रघुनाथ जी ने विभीषण और सुग्रीव को शरण में लेकर बहुत बड़ा कार्य किया राम सुकंठ विभीषण को राखे शरण जान सबको सब जानते हैं शरण में रखा लेकिन राम जी के नाम ने न ना जाने कितने प्रताड़ित हम सब कलयुग की तो मार खाए हुए हैं अविद्या माया की चक्की में पिसे हुए हैं सभी तो प्रताड़ित हैं न जाने ऐसे कितने जीवों को श्री नाम महाराज ने इस कराल कलिकाल में भी भगवत शरणागति प्रदान की है और महाराज जी ऐसा उन्हें बना दिया है उन गरीबों को उन कलिमल ग्रसित जीवों को नाम महाराज ने शरण में लेकर ऐसा बना दिया है के उनका यश लोक में भी प्रसिद्ध हो गया और उनका यश वेद में भी प्रसिद्ध हो गया बोलो भक्तवत् भगवान की जय तो राम ब्रह्म की शरणागति से नाम ब्रह्म के द्वारा जो अनेकों जीवों को शरणागत किया गया है वह श्री राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म के द्वारा जीवों को शरण में लेना श्रेष्ठ है रामजी ने तो केवल चौबीसवीं चतुर्दी के त्रेता में किया तो नाम महाराज ने उससे भी पहले कर रहे थे राम जी के भी काल में कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं और आगे भी नाम महाराज असंख्य गरीबों का कल्याण करते रहेंगे हम लोगों के पास श्री हरिनाम के तृप्त और आश्रय ही क्या है सहारा ही क्या है नाम गरीब अनेक लोक वेद वर वीरज वे विराज इतना निवास दिया इतना प्रतिष्ठित कर दिया नाम ब्रह्म ने कि लोक वेद में उनका यश गाया जाने लग गया दूसरा राम जी ने बहुत बड़ा कार्य रामावतार में क्या किया बोले राम जी ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और ये राम जी के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण ये रामावतार की सर्वोत्कृष्ट लीला है सबसे श्रेष्ठ लीला है ये राम जी का चरित्र उनकी भगवत्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करता है राम जी की भगवत्ता है कितना बड़ा पुल बनाया कितना बड़ा पुल बनाया उसकी लंबाई तो थी 1200 किलोमीटर लंबा कितना था सौ योजन कर्क होता बारह किलोमीटर और चौड़ा कितना था 10 योजन 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा श्रीमद भागवत में राम जी का जहां जहां स्मरण किया सुखदेव जी ने सर्वत्र उनकी सेतु बंधन लीला का अवश्य ही स्मरण किया ऐसे लगता मानो उनकी सेतु बंधन लीला पर सुखदेव जी न्यौछावर हो गए बहुत विलक्षण कार्य जिसमें राम जी ने सेतु का निर्माण किया तो वाल्मीकि में लिखा है अन्य पुराणों में जहां रामचरित लिखा है संपूर्ण आकाश देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्धर सिद्धों से भर गया सब विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे कि यह किसी भी मनुष्य की तो चले क्या किसी देवी देवता किसी सिद्ध के द्वारा भी यह संभव नहीं है जहां समुद्र भीषण गर्जना कर रहा है बड़े बड़े थपेड़े समुद्र में उठ रहे हैं वहां उस चंचल उत्ताल तरंगों से तरंगायित समुद्र में और बिना किसी खंभे के बीच में कोई पिलर नहीं और मात्र 10 दिन के भीतर कितने दिन 1200 किलोमीटर का सेतु निर्माण कर देना न आधुनिक यंत्र थे मशीनी तो था नहीं विलक्षण बात है और वो भी पुल पर्याप्त नहीं रहा राम जी की सेना के लिए सेतु बंद भई भीड़ अति कितनी भीड़ हो गई उस पर जगह नहीं थी चलने चलें तो कपिनभ पंथ उड़ान जो उड़ सकते थे बानर वो आकाश में उड़ रहे थे कुछ ऐसे थे वो तो वो मुंह देखने लगे राम जी का बोले हम तो उड़ ही नहीं सकते हम तो सामान्य बंदर हैं हम नहीं उड़ सकते और हमको जगह नहीं चलने कि हम कैसे चलें तो श्री राम जी का दर्शन करने के लिए सेतु के दोनों ओर बड़े बड़े मत्स्य महामत्स तिमिंगिल तिमिंगिल गिल तो के सब इकट्ठे हो गए थे तो जितना लंबा चौड़ा सेतु राम जी ने बनाया उससे तिगुना विस्तार वाला जलचरों ने सेतु बना दिया इधर भी और उधर भी तो कितना हो गया तीन सौ है तीन किलोमीटर कितना हो गया 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर चौड़ा हो गया और 1200 किलोमीटर लंबा राम जी बोले इस पर चढ़ के चले जाओ ये हमारी कृपा करुणा से बन गया है इस पर चले जाओ बोले महाराज ये तो जलचर हैं कहीं डूब गए तो पर्वताकार बानर है वही उनके भर भार से डूब गए तो तो बड़ी हानि हो जाएगी प्राण जी बोले डूबेंगे नहीं डूबे नहीं अपर जल चरण ऊपर चढ़े बिनु श्रम पा रही जान और इस विलक्षण सेतु का निर्माण करने के बाद रावण विजय के बाद राम जी लौट अयोध्या जी आ गए राम राज राजो का हर्षित भय गए सब शो अब राम जी के मन में आया कि हम राजसूय यज्ञ करें तो राम जी के प्रधान सचिव हैं भरतलाल जी तो राम जी ने भरत जी से कहा कि तुम मेरे भाई तो हो ही पर मेरे प्रधान सचिव भी हो इसलिए अंतिम सलाह तुम्हारी है क्योंकि सभी मंत्रियों ने सबने ये कहा कि ठीक है आप राजस्व करना चाहे तो राजसूई आप करें आपकी सलाह क्या है तो बोले भरत जी ने कहा प्रभु राजस्व यज्ञ जो होता है उसमें राजा को पहले दिग्विजय करनी पड़ती है सारी धरती पर उसे दिग्विजय यात्रा करनी पड़ती है और उस सब जगह युद्ध के लिए ललकारता है और जो लोग हथियार डालकर हाथ खड़े कर देते हैं उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं वो बच जाते हैं और जो नहीं स्वीकार करते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं ये होता है तो भगवं आपकी धर्म निष्ठा का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र चारों वर्ण अपने वर्ण धर्म में पूर्ण प्रतिष्ठित हैं और चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान पृष्ठ और संन्यास चारों आश्रम भी अपने आश्रम मर्यादा के धर्म पालन में पूरी तरह परिवश्ठित हैं ऐसी स्थिति में जो क्षत्रिय विशुद्ध क्षात्र धर्म में स्थित हैं वे कोई क्यों न हो यदि उनको युद्ध में कोई सामने से ललकारता है तो वे मर मिट जाएंगे वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन वे बिना युद्ध के पराजय स्वीकार नहीं कर सकते क्यों क्षत्रिय का धर्म है भगवान ऐसे अनेक स्वाभिमानी वीर क्षत्रिय हैं और आपको तो वे अपने पिता माता से बढ़कर मानते हैं लेकिन आपके द्वारा जब राजस्वी यज्ञ के आरंभ में दिग्विजय यात्रा की जाएगी तो वे क्षत्रिय धर्म के पालन में सन्नद्ध होने के कारण आपसे युद्ध करेंगे मारे जाएंगे तो इतनी आपकी भक्त प्रजा का नाश आपके हाथ से होना ये मुझे शोभनीय नहीं लग रहा है यदि आप इस सेवक की प्रार्थना स्वीकार करें तो राजस्व यज्ञ के स्थान पर आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए रामजी प्रसन्न हो गए अश्वमेध में कोई ऐसा अश्वमेध में तो घोड़ा घूम रहा है घोड़े की आरती पूजा कर ली तो राम जी के अधीन स्वीकार है और कोई दुष्ट होगा आपके घोड़े को पकड़ेगा तो मारे ही जाएगा तो इसमें जो आपके भक्त क्षत्रिय राजा हैं वो बच जाएंगे यही तो आपके सच्चे सेवक हैं। राम जी बोले भैया सलाहकार हो तो तुम्हारे जैसा हो तुमने कितनी अच्छी बात बताई अब एक बात और बताओ राज राजज्ञ में, में सब को न्योता देना पड़ेगा न्योता देने का काम कौन करेगा बोले आप सेवक करेंगे न्यौता देने का काम आप आज्ञा कीजिए तो सारी धरती पर निमंत्रण जाएगा अरे सरकारी आयोजन होता है तो सरकारी ऑफिस से ही सब जगह खबर जाती होगी कि नहीं चाहे मंत्री संत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल सब जगह चिट्ठी चली जाती है और तो उसी के अनुसार सब आते हैं आप सब जगह आप आज्ञा करें सबको सूचित कर दिया जाएगा तब आएंगे यज्ञ नहीं लेकिन भगवान फिर मेरी सलाह है कि सब जगह तो आपको निमंत्रण भेजना चाहिए औपचारिकता वाला पर सुग्रीव और भीषण के यहाँ आपको न्योता देने खुद जाना चाहिए ये कौन कह रहा है भरत जी यद्यप ये सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लग रही है लक्ष्मण जी मनी मनसूस ने बताओ ये भी इतने सीधे महात्मा हैं भरत जी बताओ राम जी जायेंगे न्योता देने लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ रही है लेकिन श्री भरत जी ने कहा भगवंत आपके जैसा कृतज्ञ और स्त्रुवन में कौन होगा यद्यपि सब कर्ता कारिता आप ही हैं, लेकिन उस वनवास की विकट परिस्थिति में रावण जैसे दुर्जय शत्रु को जीतने में इन दोनों ने अपने तनमन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में न्यौछावर किया है इसलिए जो विशिष्ट अपने अत्यंत अंतरंग शहीद हों उनके पास न्योता नहीं भेजना चाहिए उनके पास नीति कहती स्वयं चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए आपका भाई है मान लो कहीं दूसरी जगह रहता है आपसे दूर रहता है और आपके घर में कोई लौकिक प्रसंग है और जैसे आप डाक से सब जगह न्योता भेज देते हैं ऐसी आप अपने भाई के पास भेजेंगे भाई आ भी जाएगा क्या उसे अच्छा लगेगा अच्छा तो नहीं लगेगा आप खुद जाएंगे तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी अरे भाई साहब आए अरे हम तो अरे आपको आने की क्या जरूरत थी हम तो आ ही रहे थे हम तो आती तो आपने जो सुहृद हैं उनसे तो आपको स्वयं को व्यवहार करना चाहिए हाँ बिल्कुल ठीक है तो हम जाएंगे न्यौता देने के लिए राम जी ने पुष्प विमान का स्मरण किया बोले तो हमारे साथ कौन चलेगा तो कौन चलेगा ये प्रश्न तो है नहीं क्यू तो लक्ष्मण जी तो हर समय तैयार हैं पर भरत जी का मन था कि लक्ष्मण जी तो अनेक प्रसंगों में राम जी के साथ यात्रा कर चुके हैं विश्वामित्र बाबा के संग गए तो लक्ष्मण जी साथ गए वनवास में गए तो लक्ष्मण जी साथ गए अब एक बार मौका कम से कम हमें भी मिलना चाहिए राम जी ने भरत जी के रुक को देखकर कहा लक्ष्मण तुम मेरे ही समान हो अयोध्या सुनी नहीं होनी चाहिए तुम शत्रुघ के सहित अयोध्या में व्यवस्था संभालो और मेरे शास्त्री भरत जी जाएंगे बोलो भक्तवत् भगवान की भरत जी को साथ लेकर राम जी चले यह विस्तार से चरित्र पद्म पुराण में वर्णित है भरत जी को साथ लेकर के चले हैं सब कह रहे हैं कह रहे पहले तो एक राम जी आए थे तो दो दो राम जी आ गए क्यों भरत राम ही की अनुहारी सहसा में लक और रामजी की लीला कितने विलक्षण है रामजी सीधे किसकिंधा और लंका गए हो सो नहीं राम जी चित्रकूट आये चित्रकूट वासियों को भी खुद ही न्यौता दिया फिर प्रे... उसके पहले प्रयाग आए भरद्वाज जी को स्वयं निमंत्रण दिया और उसके बाद सबको श्रृंगवेरपुर साहब को, को न्यौता देते हुए राम जी चले हैं और दंडकारण्य में आए महर्षि अगस्त को निमंत्रित किया है ऋषियों को निमंत्रित किया है अगस्त जी ने एक कंगन राम जी को भेंट किया है वाल्मीकि रामायण में उसका विस्तार से वर्णन किया और इसके बाद श्री राम जी सुग्रीव जी के यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि बनवास लीला में जब सुग्रीव जी को अभिषिक्त किया और अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया तो उस समय राम जी नहीं गए क्योंकि वो नगर में और गाँव में प्रवेश ना करने का चौदह वर्ष राम का रामजी का व्रत था बोले हमारी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी इससे मैं नहीं जाऊँगा महाराज आपके बिना कैसे होगा बोले मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी को भेज रहा हूं तो श्री लक्ष्मण जी ही पधारे थे ठीक किसी प्रकार से रावण वध के पश्चात सुग्रीव भीषण जी का जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ उसमें भी लक्ष्मण जी को ही रघुनाथ जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा किस विकल होकर के रह गए लंकावासी रोते रहे कि राम जी के चरण लंका में नहीं पड़े आज अवसर मिला श्री रघुनाथ जी स्कंधा पधारे हैं और ऐसे नहीं कि न्योता दियो चले गए कुछ दिन रुके किस में महल में रहे हैं और कहा आज अपने मन की पूरी कर लो कैसे है तो दूसरी लीला दूसरी कहा लीला तो सभी कही है हमारे यहाँ में कहते हैं खातिर कर ले नई गुजरियाड़ो तेरे रसिया आतिर करले ले ठाकुर जी स्वयं आतिथ्य का सुख प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं इतने हर्षित हैं कि वासी और जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे हैं और भगवान के आगमन की सूचना भीषण को जब मिली है कितना अद्भुत भीषण का भाव है लंका से बाहर निकलकर भीषण ने धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम के रोने लगे प्रभो प्रभो आज लंका धन्य हो गई हम तो मन मार के लंका में रह रहे थे आप आगे बहुत कृपा की रामजी पधारे बड़ी शोभा यात्रा निकली सिंहासन पर राम जी को बिठाया राम जी के चरण धोए पूजन किया बोले भगवान मेरी माता कैकसी को आप जब पधारे थे तब तो आपका दर्शन नहीं हुआ था क्योंकि आप नगर में जा नहीं सकते थे और मेरे भाई की मृत्यु कुटुम की मृत्यु हो गई थी उस अवसर पर मेरी वृद्धा माता आपके निकट नहीं आ सकती थी पर वे बहुत विकल हैं आपका दर्शन चाहती हैं, आप उन्हें अपना मंगल में दर्शन प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें वे दर्शन के लिए आवे या अनुमति आप दे राम जी सहसा अपने सिंहसन ऐसी खड़े हो गए अरे विभीषण यदि माता यहां चलकर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा जैसी मेरी परम आदरणीय पूज्या माता कौशल्या हैं, उसी प्रकार से मित्र की माता भी मेरे लिए पूज्या हैं। फिर मेरी माता तो क्षत्राणी है पर तुम्हारी माता तो ब्राह्मणी है इसलिए मैं जाकर उनके चरणों में प्रणाम करूंगा वे मुझे आशीर्वाद देंगी इससे मेरा सर्वविध मंगल होगा और राम जी स्वयं पैदल चलकर के रनिवास में पधारे हैं माता कैकसी के चरणों में मस्तक रखकर राम जी ने प्रणाम किया है और उस वृद्धा कैकसी माता के पयोधरों से दूध टपकने लग गया उसने दोनों हाथ सिर पर रखकर राम जी को आशीर्वाद दिया रामजी वहां खूब विराज लंका में अब हमें पता नहीं लेकिन शायद महीना भर तो रहे होंगे कम से कम तो राम जी खूब बिराजे बोले अब चलें यहाँ से बहुत दिन हो गए रोज किसने किसी ने किसी बहाने से रोक लेते हैं तो महाराज ठीक है सब तैयार हैं सब आ जाएंगे यथा समय अस्मित यज्ञ में सब लोग आ जाएंगे राम जी ने कहा विभीषण और कोई कष्ट तो नहीं है तो महाराज आपकी कृपा है कोई कष्ट नहीं है लेकिन एक कष्ट तो है क्या कहते बोले जब से आपने पुल बनाया है सेतु बनाया है तब से लंका में कोई न कोई भारत से आता ही रहता है क्यों पुल बना हुआ है बहुत लंबा चौड़ा है पूरे विश्व के इतिहास में 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल दुनिया के इतिहास में न भूतो तो न भविष्य आराम से लोग बैलगाड़ी लेते हैं या रस पर चलते हैं और आराम से आ जाते हैं चल के आ जाते पैदल भी चल के आ जाते हैं लोग और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है कि यहां क्यों आ जाते हैं आते अच्छी बात है दर्शन देते हमारा सौभाग्य है लेकिन लंकावासी स्वभावो दुरुतिक्रमा स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन है इन सब को खूब सत्संग दिया जा रहा है कि अब पटांग आहार छोड़ो ऊर्पुंड लगाओ तुलसी कंठ में बांधो अब जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती हो वो चीज मत खाओ जो चीज भगवान को भोग नहीं लग सकती वो चीज मत पियो और इनमें से कुछ कुछ राक्षस तो सुधरे हैं लेकिन कुछ को अपना पुराना अभ्यास है वो जैसे ही देखते हैं किसी भारतवासी को तो किसी को बताने की जरूरत नहीं जैसे कोई पान सुपारी लौंग इलायची हथेली पर रखे और मुंह में डाल ले ऐसे फट से वो निगल जाते हैं तो महाराज भारत वर्ष से आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए आपके ही जैसा आदरणीय है और ये सब महाराज फलाहार कर जाते हैं उनका तो इससे आपकी मर्यादा भी नष्ट हो रही है और राक्षसों से भी अपराध बन रहा है प्रयोजन तो सिद्ध हो ही चुका है आप कृपा करके इस पुल को तोड़ दें तो अच्छा है क्योंकि हम तो आपके आपके जब चाहेंगे तब आपके चरणों में दर्शन करने आ सकेंगे सब लोग लंका न आ सकें इसके लिए हमारी नगरी की भी सुरक्षा होगी और उन लोगों के जीवन की भी सुरक्षा होगी राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक राम जी ने सुनत अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वाण को अभियंत्रित करके छोड़ा तो उस पुल के तीन खंड कर दिए टुकड़े कर दिए समुद्र में पुल डूब गया कुछ अंश उसके रह गए धनुष कोटी तीर्थ उसका प्रमाण है बड़ी महिमा है पुराणों में धनुष कोटी तीर्थ की और पहले तो लोग स्वीकार ही नहीं करते थे लेकिन नासा ने उपग्रह से चित्र लेकर प्रमाणित किया कि अमानवीय कोई पुल बनाया हुआ है और आप आश्चर्य मानेंगे कि बड़े बड़े यंत्र लगाकर दुष्टों ने विमुखों ने उसको उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया पिछली सरकारों में जो थे जो राम जी के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं राम को ऐतिहासिक पुरुष न मानकर काल्पनिक पुरुष मानते हैं ऐसे अभागे हतभाग्य जो भारतीय कहलाने लायक नहीं है ऐसे लोगों ने ये षडयंत्र किया था कि राम सेतु का सर्वथा अस्तित्व मिटा दिया जाए पर वे खुद मिट गए पर श्री राम सेतु का अस्तित्व न कभी मिटा न मिट सकता है बड़े बड़े यंत्र फेल हो गए और उसके एक अंश को भी तोड़ नहीं सके आप आश्चर्य मानेंगे ये कल कारखाने का युग है यंत्र युग है और इस यंत्र युग में भी उनकी बड़ी बड़ी मशीनें धराशाई हो गई हो वो टूट नहीं सका सब चीज की गोपनीयता होती है उस प्रकरण से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक ने हमारे निकट आकर उस राम सेतु का जो यंत्र से तोड़ा गया एक अंश हमको दिखाया था बोले महाराज जी आप इसका प्रसार मत करना लेकिन ये अंश है वो जिसको लिए बड़े बड़े यंत्र फेल हो गए माने वज्र भी उतना कठोर नहीं हो सकता शिलाएं उतनी कठोर नहीं हो सकती जितना कठोर ये और कितनी बड़ी खनिज संपदा वो सुरक्षित है उस सेतु के ही कारण लेकिन उस सेतु को राम जी ने भीषण के आग्रह पर तोड़ दिया ये किसने किया ये कार्य किसने किया ये श्री राम ब्रह्म ने काम किया राम भाल तो रा। राम भालू करती श्रम सेतु के लिए कम श्रम नहीं किया बंदर भालुओं की सहायता भी ली से तो रामजी ने किया कितने लोगों की सहायता से किया और उनके पवित्र नाम ने किसकी सहायता ली कोई बंदर भालू का कटक बटोरा और भव समुद्र पर सेतु का निर्माण नहीं अरे सेतु का निर्माण तो तब हो जब समुद्र की समस्या सामने हो अब जमुना जी में जल है तो पुल से पार जाने की आवश्यकता और मान लो न हो तो नदी में जल ही न हो तो उस पर पुल बनाने की क्या आवश्यकता है तो ऐसे ही पैदल चल के पार हो जाओ नाम ब्रह्म की अपरमित सामर्थ्य कितनी है कि सेतु बनाने की आवश्यकता ही नहीं नाम ले बगल सिंधु सुख नाम ही के लिए तो संसार सागर ही सूख जाता है और जब संसार सागर सूख जाता है तो उसमें डूबने की बात जब पानी होगा तब ना डूबने का भय होगा ना तो डूबने का भय है और जब संसार सागर ही सूख गया तब फिर तो वो तो संसार के भय से मुक्त ही हो गया जीवन मुक्त हो गया तो हे सुजनो सज्जनों स्वयं विचार कर लो कि राम जी का काम बढ़ा कि राम जी के नाम का काम बढ़ा और आगे कह रहे हैं राम सहकूल रहने रावण हाँ कुल खानदान के सहित रावण का वध किया और श्री जानकी जी के सहित पुष्पक विमान में बैठकर कर अयोध्या पधारे और अयोध्या में राम जी का राज्यभिषेक हुआ और देवताओं ने मुनियों ने सबने भगवान श्री सीताराम जी का राम राजा सरकार का स्तवन किया ये काम राम जी ने किया नाम महाराज ने क्या काम किया बोले लंका में जो असुरों की सेना है उससे कम विकारों की सेना दोषों की सेना उससे कम नहीं है अब क्या कहें विनय पत्रिका के पद हमारे स्मरण में आ रहे हैं कि इसमें अहंकार रावण है मोह रावण है और अहंकार सारे विकारों को असुरों के रूप में गिनाया गया है और उन सब का विनाश कैसे होगा क्या राम जी फिर अवतार लेंगे हमारे भीतर जो लंका बसी भई है इसी में रावण बैठा है इसी में कुंभकर्ण बैठा है इसी में मेघनाद बैठा है आ, अतिकाय अकंपन देवांतक तक सब इसी में बैठे और हमारा जोर नहीं चल रहा है ये निरंतर हमें सताए चले जा रहे हैं अब हम क्या करें हम किसका आश्रय लें इस कराल कलिकाल में इन विकारों के पर विजय हम कैसे प्राप्त करें राम जी तो बिला करके चले गए अपने धाम को अब हमारा सहारा कौन है पुलिस सेवक सुमिरत नाम सेवक इन आप जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्होंने तो प्रेम पूर्वक आपके नाम का स्मरण करके बिना श्रम के ही मोह के संपूर्ण दल को सहज में ही जीत लिया अब हम आपको क्या कहें कितने ऐसे उदाहरण हैं आप भरतनाल ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए कठिन काल कलयुग में निष्कलंक करी सतयुग में भैया जी लोग निष्कलंक नहीं रह पाए बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध निष्कलंक नहीं रह पाए कहने के विकारों के द्वारा परास्त हुए सतयुग में त्रेता में भी द्वापर में भी लेकिन कराल कलिकाल में केवल नाम का आश्रय लेकर न जाने कितने कितने भाग्यशाली शरणागत भक्तों ने संपूर्ण विकारों को जीत लिया अनेक भक्तों के लिए नाभाजी कहते काम क्रोध मदलोभ मोह की लहर न लागी, उनकी लहर भी उनके जीवन में नहीं आई, ये किसका प्रभाव फिर नाम का प्रभाव अरे हम बहुत दूर खोजने कहा जाएं? श्री हरिदास ठाकुर श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनके जीवन का दिव्य प्रसंग आप देखिए दुष्टों ने उनको पथभ्रष्ट करने के लिए और अतीब सुंदरी और वारंगना की लड़की को कन्या को भेजा है आ उसको कहा कि तू चाहे जितना धन चाहे उतना ले ले बस बाबा जी को पथभृष्ट कर दे और वे तो बाईस घंटा आह धन्य है धन्य है बार बार उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम है ऐसी थोड़ी महाप्रभु जी ने उनके मृत देह को भी अंक में लेकर नृत्य किया ऐसी थोड़ी महाप्रभु जी ने स्वयं भिक्षा मांगकर उनका भंडारा किया ये कोई सामान्य बात है और हरिदास ठाकुर में दयनीय कितना है हाहा कोई उदाहरण नहीं ऐसी दीन का जगाई मधाई के उद्धार में श्रीपाद नित्यानंद जी की बड़ी करुणा है क्योंकि बलदेव जी हैं आचार्य तत्व हैं आचार्य ही जीवों को भगवत शरणागत करते हैं श्री गौरहरी की शरणागति के मूल में विशेष कृपा करना श्रीपाद नित्यानंद जी की है लेकिन आप और गहराई में उतरो श्री नित्यानंद प्रभु को उन अधमाधम जगाई मधाई पर कृपा करने के लिए प्रेरित करने की प्रेरणा किसी है श्रीहरिदास ठाकुर की है ना ऐसे श्रीहरिदास ठाकुर 22 घंटे तक कुछ स्वर से महामंत्र का रैखरी वाणी से कीर्तन करते हुए जप करते हैं कितने घंटे 22 घंटे दो घंटे में खाना पीना सोना सारी क्रिया दो घंटे में आजकल के पढ़े लिखे लोग हमारी बात को बिल्कुल झूठा मानेंगे और मन में शायद ये भी सोचें कि झूठ बोलने का ठेका उच्चासन पर बैठकर झूठ बोलने का ठेका क्या इन्हीं ने ले रखा है अरे आदमी है मनुष्य है भाई 22 घंटे एक आसन से नाम करेगा वो भी उच्च स्वर से करेगा तो शरीर तो शरीर है कहां तक काम करेगा शरीर ये कैसे संभव है किसी भी डॉक्टर से पूछो तो कहेगा कि 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है कहेगा कि नहीं इतना पैदल चलना जरूरी है यहां तो सब डॉक्टर ही फेल है आज के पढ़े शिक्षा विज्ञान वाले लोग इस बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकते मत करो विश्वास हम विश्वास करते हैं हमको कोई कहे कि वह एक मिनट नहीं सोते हैं और लगातार भजन करते स हम तो पूरा विश्वास करेंगे। हम भले ऐसे नहीं है लेकिन हम अविश्वास करें यह संभव नहीं है हम विश्वास है चलो श्री हरदास ठाकुर को श्रीमंत महाप्रभु जी के पार्षद उस काल की बात है आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप इस युग के एक महान सिद्ध संत जिनका जन्म श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में हुआ था श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी उनके जीवन चरित्र को आप पढ़िए जो उनके शिष्य श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने लिखा है सदगुरु संघ हम उसको दो बार सुन चुके हैं हमारा पेटे नहीं भरता मन ही नहीं भरता है आप उनकी दिनचर्या देखिए ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी की दिनचर्या तो वे 24 घंटे में 10 मिनट के लिए भी लेटते नहीं हैं बस उठे आसन पर फिर बैठ गए केवल 15 से 20 मिनट उनको स्नान और अपनी क्रिया में लगता है उतनी देर के लिए आसन से फिर आसन पर बैठ जाते हैं निरंतर ध्यान में समाधि में वे रहते हैं और जब स्नान करके आकर उसके बैठते हैं तो फिर चैतन्य चरितमृत का पाठ करते हैं श्रीमद भागवत का नित्य पाठ करते हैं और महाभारत का भी नित्य पाठ करते थे वो महाभारत चैतन्य चैतामृत और श्रीमद भागवत इनका रोज पाठ करते दो तीन घंटा उसमें लग जाता फिर शाम को कीर्तन होता उद्दाम नृत्य करते फिर रात्रि में फिर बैठ जाते पूरी रात बैठे रहते भयंकर विधर सर्फ उनके जटाओं में बंध जाता और ठंडी ठंडी हवा अपने फुसकार से देकर के उनके शरीर के स्वेद का समन करता है ये तो बहुत पुरानी बात नहीं श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी को डेढ़ सौ वर्ष हुआ होगा डेढ़ सौ डेढ़ सौ वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ होगा सरसंबत हमको याद नहीं है लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं भैया हम लोग मनुष्य हैं हम लोगों का आहार अन्न जल आदि है पर ऐसे नामाश्रयी संतों का सर्वस्व नाम ही बन जाता है उनका अन्न जल पवन सब कुछ नाम हो जाता है वे अन्न के सहारे नहीं जीते हैं वे भजन के सहारे जीते हैं आज भी हम लोग साधुओं में अब तो टकतार न कोई बताता है न कोई पूछता है नहीं तो हमारे संतों में महाराज जी विरक्त संतों में पूछा जाता आपका आहार क्या है क्या पूछते आपका आहार क्या है तो आपने कह दिया कि दाल भात फुल्का साग अरे बोले खड़िया है भीतर आसन नहीं रखने देंगे बोले बाहर रहो वहाँ रहो अंगला कंगला को जहाँ मिलता है वहां जब लाइन लगती है उसमें खा लिया करना भीतर नहीं रह सकते भीतर आसन नहीं रहेगा तुम्हारा आपने कह दिया कि हलवा पूरी साग खाते है या दाल भात फुलका साग खाते हैं तो आपको भगा दिया जाएगा पुराने संतों की बात है तो हमारे यहाँ संतों में टक्टार में पूछा आपका आहार क्या है तो क्या कहते है? श्री हरिनाम क्या कहते हैं श्री हरिनाम हम लोगों का साधकों का आहार ही हरिनाम है आहार के बिना जी सकते हैं नहीं जी सकते इसका मतलब है बिना हरिनाम के हम जी नहीं सकते रह नहीं सकते चलो आपको इसमें भी संदेह हो सकता है हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं जिसको हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है परम पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जिनकी मंगलमय छवि हमारे नेत्रों के सम्मुख विराजमान है श्री भक्तमाली जी और श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज तीसरे नासिक कुंभ की बात है महाराज जी बोले नासिक कुंभ है तुम हमारे साथ चलो तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा महाराज जी बोले तुम्हारा सौभाग्य है बहुत अच्छी महापुरुष की सनिधि मिलेगी चले जाओ तो हम साथ गए उनके तो यहां से पहले ग्वालियर गए ग्वालियर से ग्वालियर तक गए कार से और तो ग्वालियर से टिकट था रेल का रेल से नासिक जाना था अब की बार जो नासिक कुंभ होगा वो हमारा चौथा कुम्भ होगा ये तीसरे कुंभ की बात है तो वो हमारी पहली यात्रा थी महाराज जी के साथ लंबी यात्रा वैसे तो आसपास पास गए थे तो उस हिसाब से हमने अपने थैला में कुछ पढ़ने की पुस्तकें और कुछ नित्य का सामान रख लिया एक थैला था कुछ कपड़े थे जैसे हम थैला लेके पहुंचे खाक तो ही महाराज जी ने देखा ये क्या है उनके महाराज जी आज चलना है ना साफ क्या है इसमें महाराज जी नित्य नियम का सामान है कुछ कपड़ा है व्यवहार का सामान है बोले कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा कितने बच्चे हैं? कितना परिवार है तुम्हारा हमने सिर झुका लिया अरे राम राम इतना सामान लेके चल फेंक फेंक फेंक निकाल सब निकाल सब सामान निकलवा दिया बोले वहां गोदावरी में खड़े होकर संध्या कर लेना ज्यादा बर्तन की जरूरत नहीं है एक शरीर पर वस्त्र और एक दूसरा वस्त्र बोले देखो हम एक लंगोटी एक साफी और एक, एक अचला व्यवहार करते हैं। तो दो लंगोटी नहीं रखते थे दो साफी नहीं रखते थे दो अचला नहीं रखते थे महाराज जी एक आसन छोटा था आसन भी इतना बड़ा उनका होता था जिससे आप सीधे सो नहीं सकते पूरे कितना बड़ा आसन बस केवल इतना बैठ जाएं तो बैठ जाएं और लेट जाएं तो केवल पीठ और कमर आ जाए बाकी जांग, पैर और आ, ये भाग सब जमीन में कितना आसन न जूता न छाता न चप्पल न खड़ा कुछ नहीं एक ब्रह्मपात्र कमंडल कमंडल और झोली हमको दे दिया हमारे पास सब सामान खत्म कुछ सामान ही नहीं रह गया एक छोटी सी झोलिया जैसी थी वो और ये कपड़े में कितना घेर था वो कपड़ा कंधे पे ले लिया चले साथ दूसरे दिन टिकट था रेल में तो जिनके घर हम रुके थे वो तो माताजी को बड़ी दया आई कि बालक है इनको भूख लगेगी महाराज जी तो रास्ते में कुछ लेते नहीं तो उन्होंने एक छोटे थैला में थोड़ा भुजिया वाला साग और बढ़िया दूध में आटा मारकर पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई रख दी महाराज जी विलक्षण महापुरुष ए ये क्या है नया सामान क्या ले लिया तुमने अब हम कुछ नहीं बोले तो वो माता जी बोलेगे महाराज अब आप तो महात्मा आओ आप तो महात्मा हो आपको तो भूख प्यास लगता नहीं है ये बालक है इनको भूख लगेगी है इसको निकाल रास्ते में खाने पीने का धर्म नहीं उसको भी निकलवा दिए साथ रहो अभी कई बार हमारे मन में आता कि ऐसा हम करने लग जाएं तो हमारे साथ जो 10-5 लोग चलते हैं सब कहेंगे हम सब वृंदावन तो में ही भजन करेंगे यहाँ बढ़िया बाल भोग राज भोग यारू मिलती है भूखे प्यासे मरने के लिए थोड़ी आपके साथ रहेंगे तो महाराज जी के साथ ऐसा ऐसा, ऐसा था उनका विलक्षण स्वभाव और रात्रि को इतनी जोर की हमको भूख लगी कि एकदम बिकल हो गए भूख के मारे हाथों कुछ आई नहीं पास में खाने को तो महाराज जी ने बोले ऊपर की सीट पे हम वो एसी में नहीं जाते थे महाराज जी स्लीपर में चलते थे क्योंकि एसी उनको बाहर की हवा लगनी चाहिए भीतर की हवा ठीक नहीं तो ऐसी सीट महाराज जी कभी ट्रेन से जाते थे तो एक साइड की तीनों सीट उन्हीं की ऊपर तो की सीट में हम बीच की खाली लटकी हुई और नीचे की पूरी जिसमें वो आराम से बैठे रहे तो एक मिनट नहीं लेटते थे खिड़की तरफ मुंकर के बैठे रहते थे तो हम जैसे ही हमको बुलाये हमुक दास जी महाराजी अरे भाई तुमको बड़ी जोर की भूख लग रही है मैंने तुम्हारा पूरी साग निकलवा दी अरे देखो यहाँ सब जाने कौन कौन लोग घूमते फिरते हैं इनके बीच में खाना पीना ये साधु का धर्म नहीं है ले लि ले लो तो अपने हाथ से उन्होंने गाय के खोवा के पेड़ा बनाए थे तो हमारी उनकी झोली हमारी पास की झोली हमसे मंगवाई और झोली में से दो पेड़ा निकाले दो पेड़ा हमको दिए और बोले लो जल पी लो तो अपने कमंडल से जल दिया लो दो भूख जल पी लो दो पेड़ा खा लो आत्मा में शांति आ गई आश्चर्य की बात है वो दो पेड़ा से ऐसी तृप्ति हुई कि ऐसे लगा कि एकदम हमारा पेट भर गया एकदम बढ़िया हो गया वहाँ पहुंचे वहाँ पहुंचे तो महाराज जी बोले कि देखो ये तपोवन है राम जी ने यहाँ तप किया है तो मैं जितने दिन यहाँ रहूंगा उतने दिन केवल गोदावरी का जल पीकर रहूंगा पर इस बात को तुम किसी के भी सामने प्रकाशित मत कर देना कि महाराज जी खाना पीना बंद है केवल फलाहार ही लेते थे वो महाराज बोले हम फलाहार भी नहीं लेंगे और हम केवल गोदावरी का जल लेंगे और तुम्हारी सेवा इतनी है कि हम रात्रि को दो बजे सीताराम बोलेंगे एक आवाज में उठ जाना और फिर चले जाना स्नान करके ढाई बजे के करीब चले जाना गोदावरी स्नान करके संध्या करके जब करके आना हमारे कमंडल में जल भर के लाना उसी जल से हम थोड़ा सा स्नान कर लेंगे और वही जल थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो तोला पीते रहे हम ले आते थे जल बरसात में तो जल में मिट्टी होती है मिट्टी वाला जल था पर उसको ही महाराज जी मिट्टी वाले जल गोदावरी का दूध गोदावरी का अम्र ऐसा कहकर बीच बीच में एक एक दो दो दो ले लेते और बैठे रहते नरसिंह धाम वाले हरिद्वार नरसिंह धाम वाले महाराज जी परम पूज्य श्री स्वामी अयोध्याचार्य जी महाराज वे महाराज जी के लिए साग बना के लाते थे फलाहारी तो महाराज जी उसको रखवा लेते थे इतना साग अब वो भी हमको खाने के लिए दे देते क्यों उनको तो खाना नहीं और लोगों के महाराज जी तो साग ही लेते महाराज जी साग ले रहे और हमसे बोले देखो तुम बालक हो तुम भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो दोपहर में एक समय भोजन करना दो रोटी से अधिक मत लेना जो आ गया तो हम दो ही रोटी लेते थे न सवेरे बाद हो न रात को दारू कम खाने का कैसा दिव्य प्रभाव होता है वो तो दो रोटी खाकर भी मतलब आलस से तो रहता ही नहीं था अन्न की तो गर्मी होती उसका आलस आता है डाकोर के राजर सूर्या जी थे और तो जब हम पाने के लिए वो आते क्यों? चलो प्रसाद पाने तो महाराज दो रोटी खाना एक दिन वो बोले महाराज आप तो कुछ खाते पीते नहीं ये बालक है इनको भी खाने पर प्रतिबंध है अरे बोले पेट भरने के लिए थोड़ी साधु बने राम राम करने के लिए साधु बने ऐसा था महाराज जी का सोच तो देखते बाहर छत्ता का दरवाजा बंद और महाराज जी बैठे ध्यान में लगातार ध्यान में बैठते थे एक आसन से जैसे पाषाण की प्रतिमा एक बार हमने विचार किया कि हम देखें महाराज जी कितने घंटे बैठते हैं ध्यान में आपको आश्चर्य होगा घड़ी देखकर हमने देखा 22 घंटे एक आसन से महाराज जी को बैठे देखा कितने घंटे 22 घंटे एक आसन से और उसके बाद हम एकदम इतनी जोर नींद आई कि हम सो गए 12 बजे से 2 बजे तक हम सोए और महाराज जी का सीताराम नाम सुनकर जब नेत्र खोले तो महाराज जी वैसे ही बैठे थे इसका मतलब क्या हुआ कि वो दो घंटे भी बैठे ही थे केवल एक बार स्नान करने के लिए उठते थे तो फिर आसन पर बैठ जाते थे और उनके शरीर की अवस्था उस समय सौ वर्ष से ऊपर की थी कितनी अवस्था थी और एक दिन दो दिन नहीं रहे दस दिन इसी तरह से वो रहे आप सोचो सौ साल में कोई इतना बैठ सकता है क्या ये सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहे हैं ये किसी पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहे हैं ये अपने नेत्रों से जो देखा है अत्यंत निकट रहकर देखा है उसको बोल रहे हूं वो तो कहते थे जीवन में मेरे एकांत क्षण में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं रहा है कोई मनुष्य शरीर उसकी दृष्टि मेरे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए एकांत में और कहते थे केवल तुम ही ऐसे हो कि तुम्हारे रहने से मेरी ध्यान धारणा में कोई विक्षेप नहीं होता है अब कोई दूसरा आ जाए तो मुझे विक्षेप हो जाता है किसी को जीवन में अपने साथ रखा नहीं उन्होंने पर हमारे ऊपर उनकी इतनी करुणा थी कि लगातार अपने साथ अपने शरीर की छाया जैसी बनाकर उन्होंने रखा एक बार तो रात्रि को, को डेढ़ बजे ही उन्होंने आवाज लगा दी राम राजा दुख भंजन सकल पूरण काम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण जैसे यही अलार्म था और कोई घड़ी वाला अलार्म थोड़ी था तो हम उठकर हमने साक्षांग प्रणाम किया तेरे पास घड़ी है हाँ महाराजी घड़ी है छोटी घड़ी कितना बजा मैंने कहा बजा अच्छा हो डेढ़ बजा देखो बच्चा हमने एक संकल्प कर लिया है ये बताने के लिए तुमको जगा दिया महाराज जी क्या संकल्प कर लिया बोले देखो अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे भिद्यात श्रेष्ठ है मैंने अपनी आध्यात्मिक संपत्ति और जो गुरुजनों की परंपरा से प्राप्त मेरी भौतिक संपत्ति खाक चौक आश्रम इन दोनों को तुम्हें देने का निश्चय कर लिया है हमने कहा महाराज जी हमने विरक्त वेश नहीं लिया था रहते साधु जैसे ही थे हमने कहा महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं हम तो कोई साधु भी नहीं बने हैं और हमारी अवस्था भी कम है आपने ऐसा क्यों कर लिया मेरी पात्रता तो नहीं है अब उनके शब्द हम बोल हैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि तुम अपने को विद्यार्थी मत कहो मैं पहचानता हूं तुमको तुम तीन जन्म के साधु हो तीनों जन्मों से ब्राह्मण हो और बचपन से ही साधु बन गए और हम तुमको तीन जन्म से जानते हैं महाराज जी ने कहा तीनों जन्म से ब्राह्मण हो तीनों जन्म से साधु हो बचपन के साधु हो और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है अब द्वारा तुम्हें संसार में नहीं आना है और बोले हमारा भी ये तीसरा जन्म है हमको भी अब लौट के संसार में नहीं आना ऐसे थे वो सिद्ध पुरुष बोले सोजा सो गए, डेढ़ रात को इतनी पांच मिनट में बातचीत वही होगी पांच मिनट का और कम समय, फिर बोले लेट जाओ तो लेट गए फिर ठीक दो बजे फिर जगा दिया स्वप्न हो गया ऐसे संत और ऐसे संतों की रहनी अब तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे आप मत करो तो मत करो हमने तो देखा हम विश्वास करते हैं इसलिए भैया भगवान के भक्तों का शरीर आहा वो देखने में हार्ड मास्क के पुतला जैसा लगता है पर वो चिनमय हो जाता है भजन करते करते चिनमय हो जाता है हम लोग भजन साधन से विमुख होने के कारण ही हम लोगों की दुर्दशा हो रही है ये आधी व्याधि रोग ये सब जो पैदा हो रहे हैं ये हमारे साधन से विमुख होने के ही दुष्परिणाम हैं अभी पूज्य छावनी वाले महंत जी के परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य महंत श्री कमल नयन जी महाराज जो मनीराम छावनी के महंत पद पर विराजमान वो अभी आए थे श्री मलुक पीठ में थोड़ा उन्होंने कुछ बाल भोग किया और इसके बाद आगे का प्रस्थान किया उन्होंने तो उन्होंने पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी की युवावस्था के जीवन काल का बताया कि रात्रि को 12 बजे वो सोते थे कितने बजे 11 बजे आसन पर पहुंचते और एक घंटा वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करते और 12 बजे उनका आसन 11 बजे आसन लग जाता था आसन पर बैठ के बारह बजे तक वाल्मीकि रामायण का पाठ करते एक घंटा और इसके बाद वो विश्राम कर जाते और ठीक 4 बजे फिर आवाज लगती तो वो उठकर सरयू जी चले जाते थे दिन में सोते नहीं थे कितने घंटे सोए चार घंटा मात्र चार घंटा अपने पूरे जीवन में चार घंटा सोए हम 6 से 8 घंटा पड़े रहते हमारी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि हम तो केवल खाने और सोने को आए हैं भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता ही हमारे मन में नहीं है हमारा दुर्भाग्य है बढ़िया कपड़ा मिले बढ़िया भोजन मिले अभी दो चार दिन बिजली चलेगी हम लोगों का सब बैराग ढीला पड़ गया सब हाहाकार कर रहे थे हाय हाय हाँ। बिना बिजली के कैसे रहेंगे आप विचार करो राम जी चौदह वर्ष जंगल में कैसे रहे अपनी ओर देखने पर लगता है कि हम बड़े घोर विषयी पामर जीव हैं फिर भी श्री रघुनाथ जी केवल मात्र के कारण कितनी कृपा करुणा कर रहे हैं ये इस कृपा करुणा के भी लायक हम लोग नहीं तो श्री हरिदास ठाकुर के आगे उस वारंगना कन्या की दाल गली नहीं अब तो चौर से नाम लेते हैं उसके सारे हाव भाव कटाक्ष व्यर्थ हो गए और उसे भयंकर नरकों का दृश्य दिखने लग गया और उसे तीव्र वैराग्य हो गया वह रुदन करने लगी आपने उसको तुलसी की माला प्रदान की कहा इसी कुटिया में रहकर तुम भजन करो क्या नाम रखा उसका नाम भी कुछ ऐसा मैं भूल रहा है किसी को संत को याद होगा बताओ भाई है हरिदास नाम रखा कि कृष्ण क्या नाम रखा वो बताओ भाई हम सुना ही नहीं पड़ रहा है, है? श्री हरिदास ही नाम रखा क्या नाम रखा है चलो ठीक है आपने लक्ष्य हीरा ये नाम उन्होंने रखा और वह परम सिद्धा हो गई तो नाम के बल से इस कराल कलिकाल में काम ने वासना ने उनके आगे घुसने टेक लिए है बाल ओम प्रकाश जी हुए जिन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया उन बाल ओम प्रकाश जी ने एक पत्र में लिखा है हमने पढ़ा है उस पत्र को उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैंने अनुभव किया है कि जितने विकार हैं और कलिकाल के जितने दोष हैं ये हरिनाम के आगे ही घुटने टेकते हैं और कोई साधन ऐसा नहीं जिसके आगे घुटने टेके, केवल केवल हरिनाम ऐसा है कराल कलिकाल में भी नाम का अनन्य अनन्याश्रय लेकर के संपूर्ण मोह के दल को जीता जा सकता है सेवक सुमीरत तप्री तप्री बस बस कैसे कैसे प्रेम। प्रेम। प्रेम। नाम सप्रीति बस सरत है सेवा बसमी कैसे सुमरे नाम सप्रीति प्रेम एवक्री नाम का रस लेते हुए स्वाद लेते हुए और बिनू श्रम प्रबल मोह दल जीती बिना श्रम के मोह के दल का वो दलन कर देते हैं और उनके हृदय की बसी हुई लंका उजड़ जाती है और श्री अयोध्याधिपति का साम्राज्य स्थापित तो हो जाता है और फिर उनकी दशा कैसी हो जाती है मगन सुख घोर होकर के और फिरत फिरत का अर्थ है अनासक्त होकर असंग होकर विचरण करते हैं सब संत सुखी विचरंती मही विचरण करते हैं अब मगन रहते सुख में कैसे मगन सुख अपने पराए सुख से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता ये सब सुख है ना ये सब पराया सुख है ये कपड़े का सुख ये बिजली का सुख पंखा का सुख भोजन का सुख वस्त्र का सुख द्रव्य का सुख मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ये का सुख। ये सब वस्तुतः जीव को सुखी करने वाला नहीं क्योंकि यह सुख स्वाधीन सुख नहीं है ये पराधीन सुख है स्वाधीन सुख क्या है Hare Ram Ram Ram, Sitaram Ram Ram, Hare Ram. निरामारा, निरामारा, सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपना भी को शोक नहीं होता है नाम के प्रसाद से नाम की कृपा से पूज्यश्री प्रेम विश्छ जी महाराज के संबंध में हमने सुना है कि 18 घंटे वे संकीर्तन में बैठते थे कितने घंटे रोज 18 घंटे और ढोल बजाने वाला जो बजाते बजाते थक जाते उनकी उंगली फट जाती खून आ जाता महाराज की धुरी कम नहीं होती उनका कट स्वर कम नहीं होता नृत्य करते घंटों नृत्य करते और बाद में 18 घंटे के बाद उनको जबरदस्ती लिटाना पड़ता था और लेटने के लिए कोई कमरे में नहीं जाते जहां कीर्तन हो और वहीं लेट जाते थे और उस समय भी उनका शरीर ऐसे ऐसे होता रहता नाम में जब उन्हें भावावेश हुआ बंबई के चिकित्सकों के दल ने उनके शरीर का परीक्षण किया मूर्छा मूर्छावस्था में बोले इतना ताप किसी के शरीर में हो नहीं सकता जितना ताप इनके इतने ताप में व्यक्ति मर जाएगा माथा पड़ जाएगा इतना आग से पानी निकलता था इतना स्वेद निकलता था बोले मनुष्य में इतना पानी नहीं होता कहां से इतना जल आता है बड़े बड़े चिकित्सक हतप्रभ रह गए नतमस्तक रह गए बोले ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है ऐसे प्रेम के लक्षण उनके भीतर प्रकट होते थे प्रेम जी महाराज जब कीर्तन करते थे हमने सुना है रोमांच होता था हंकार करते थे उनके सिर के बाल सीधे खड़े हो जाते थे रोमांच में सुना है आपने कभी ऐसा ऐसा रोमांच होता था इसलिए भैया सब कुछ संभव है अब अंतिम बात कह रहे हैं ब्रह्म राम तेना बरदा राम चरित्र शत को टीमा लिया महेश इस प्रकार नाम निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों से भी श्रेष्ठ है सबको बर देने वाला है बर देने वालों को भी बर देने की सामर्थ्य देने वाला है ऐसा जानकर भगवान शिव ने सौ करोड़ श्लोकों में रामायण जो लिखी गई थी वो सौ करोड़ श्लोकों वाली रामायण सब देवता दानव मानव सब लेके शंकर जी के पास पहुंचे बोले महाराज बड़ा झगड़ा है सब कहते हैं तो हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे तो पंचायत करने जाया बंटवारा कर दो देवता दानव मानव सबको बराबर बराबर बांटो शंकर जी ने कहा भाई झगड़े में बंटवारा का काम तो बड़ा कठिन काम है शंकर जी बांटने लगे बांटते बांटते बांटते बांटते सब बांट दिया केवल एक श्लोक बचा है अब वो लंबी कथा है वो हम पूरी नहीं सुनाएंगे कभी अवसर मिलेगा तो फिर सुनाएंगे क्योंकि आज समय ज्यादा हो रहा है बोले अब बत्तीस कितने अक्षर बचे बत्तीस अक्षर सौ करोड़ श्लोकों में से एक श्लोक बचा कितना बचा एक श्लोक अनुष्ठ छंद अनुठंद में अक्षर कितने होते हैं बत्तीस एक चरण में आठ अक्षर और चार चरणों में मिलाकर आठ चौका बत्तीस बत्तीस अक्षर होते हैं तो सब बोले ये श्लोक हम लेंगे देवता कहते थे हम लेंगे दैत्य कहते थे हम लेंगे मनुष्य कहते थे हम लेंगे देवता दानव मानव सब झगड़ा कर रहे थे शंकर जी बोले चलो झगड़ा मत करो इसका भी बंटवारा हम कर देते हैं दस देवताओं को दस मानवों को दस जानवों को सबको दे दिए बुधाना ना पाताल वालों को दस धरती वालों को दस अक्षर दस अक्षर ऊपर के स्वर्गा लोक वाले देवताओं को अब बचे कितने दो दो बचे बोले इनको भी बांट दो शंकर जी ने कहा तुम लोग बड़े भारी स्वार्थी हो भाई इतना जटिल प्रश्न उसका समाधान हमने तुम्हारा किया सौ करोड़ का बंटवारा किया और सौ करोड़ बांटते बांटते बांटते बांटते केवल बत्तीस अक्षर बचे उनको भी बांट दिया तीस अक्षर बांट दिया अब बांटने वाले को कुछ न कुछ तो मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि नहीं बांटने वाले को भी कुछ और महाराज तो हम लोग भूल ही गए अब तो सब बट गया बोले कोई चिंता की बात नहीं है हम तो दो ही अक्षर हमको दे दो हमने दो अक्षर इसीलिए बचा लिए बोलो भक्त भगवान की ये दो अक्षर कौन हैं बोले एक है रकार और दूसरा है मकार राम नाम बोले बाबा बोले सब तुम अपने पास रखो केवल राव और माँ हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए तुम पूनी राम राम दिन राति सादर अनंग अनंगती अब देखिए बांटने के बाद भी दो अक्षर में ही सौ करोड़ रामायण है और सौ करोड़ करफ सौ करोड़ अनंत कोटि रामायण दो अक्षर में चारों वेद अठारह पुराण उपपुराण पुराण अठारह स्मृतियां जितने धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ जितने संतों की वाणिया हैं जितने देवी देवता हैं अनंत अनंत ब्रह्मांड है ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं सबकी सब केवल राव और माँ में निहित हैं रकार मकार ही सबका बीज है मानो शिवजी ने सब कुछ ले लिया इसका अर्थ अर्थ है कि भैया जो शिवजी ने ले लिया वही हम सब ले लें इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम सीता राम राम सीताराम राम राम सीता भाग्य की बात है कि पुजारी जी का उत्सव भी आज है और कल से जमुना जी के सामने कथा शुरू होगी कथा की तो पहले कोई योजना नहीं थी कि जमुना मंदिर में कथा होनी उन्हें अवश्य ही आठ बजे ऐसी होती लगा आठ बजे ऐसी लथ सुन सत्ने न महाज्वालाय न महा गंधाक्षाणी समर्पया आराधित आरती श्री मुनि नारद रामायण स्वात्मावंदनम पात्र मध्यम तौर भ्रमित केशोपरी अंगलग्नम सर्वं पापं बपोभ मंत्रपुष्प्पाजलि हरिओं जजने जज्ञ मेंद्रदेवास्ता धर्मा प्रथमा सन्ननाकंहिमा सचंदकत्र पूरवे साध्या सी दें सेवकुचंपकलाव पुन्ना उन्नावीसलपुष्प बिल्व प्रवाल तुसल मंजरी पूजया नाना सुगंधि पुष्पाणि सुगंधिपुष्पा यहाद